राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुते प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम एकता की भाषा बच्चों तुम जैसा एक बच्चा हमारे घर में भी रहता है नाम है बिट्टू जी बेटा है हमारा एक दिन शाम को वो स्कूल से आया बोला कल मजा आएगा इनाम मिलेगा मेरा नाम होगा हम सुन ही रहा गया हमने पूछा कल क्या तूफान आएगा वो बोला तूफान नहीं स्कूल में जलसा है इनाम मिलेंगे मुझे भी नाम मिलेगा हमने पूछा बिट्टू किस बात पर ये नाम मिलेगा बड़े प्यार से वो बोला मैं क्यों बताओ आप जा कर देख लेला और बच्चों हम भी पहुँच गए जलसे में प्यारे बच्चों आज का जलसा बच्चों का जलसा है तुम्हे याद है हमने दूर-दूर के बच्चों को खबर भिजवाई थी कि वे अपनी-अपनी भाषा में एक सुंदर वाक्य हमें लिख भेजें बहुत से बच्चों ने हमें सुंदर वाक्य लिखकर भेजे उनमें से पांच जगह के पांच बच्चों को संयुक्त पुरस्कार मिलेगा इन पांचों बच्चों में से एक बंगाल से है एक महाराष्ट्र से एक कश्मीर से है एक उत्तर प्रदेश से और एक तमिल लाड से बच्चों इन्होंने अपनी अपनी भाषा में एक-एक कविता भी भेजी है पूनम इन कविताओं को हिंदी भाषा में सुनाएगी जिससे हिंदी भाषा जानने वाले भी इन सुंदर-सुंदर कविताओं को समझ सकें लेकिन इनके भेजे गए वाक्यों का अर्थ हम अंत में ही बताएंगे हां तो पहले तुम सुनो ये मूल बंगला कविता बाद में पूनम इसका हिंदी अनुवाद सुनाएगी। आमी बांगली ओ amar bhasha bangla koriya mon kaaj ki hoy bharot samriddho shobar mon bhalobasha shobar mone bhalobasha o shobar mon shuddho bhinno bhinno amader bhasha kintu amra shobai ek amra shobai ek मैं बंगाल निवासी मेरी भाषा बंगाली करता ऐसे काम बड़े हो भारत की खुशहाली सबके मन में प्यार हो सबकी नीयत नेक अलग-अलग हम भाषा बोले लेकिन हम सब एक हां अलग-अलग सब एक मैं बंगाल निवासी मेरी भाषा बंगाली करता काम बड़े हो भारत की खुशहाली सबके मन में प्यार हो सबकी नियत नेक अलग-अलग हम भाषा बोले लेकिन हम सब कि तुमने बंगला भाषा में देश प्रेम की बात मिलकर काम करने की बात आजादी की रक्षा की बात जितनी सुंदर यह कविता उतनी ही सुंदर है उसका भेजा हुआ यह वाक्य लो सुनो हमरा सबई एक इस वाक्य का अर्थ हम तुम्हें अंत में ही बताएंगे अब महाराष्ट्र के बालक की कविता हम सुनते हैं इस बालक का नाम है अतुल करारकर हां बच्चों अतुल करारकर इस कविता को मूल मराठी भाषा में सुना रहा है और फिर पूनम इसे हिंदी में सुनाएगी महाराष्ट्र चा मी निवासी आमची मूळ भाषा मराठी जसे बनची बासरी बांबू पासुणी त्याच्याची बाणे लाठी महाराष्ट्र का रहने वाला भाषा ठेठ मराठी बने बांस से बंसी जैसे बने बांस से लाठी बंसी लाठी लिए हुए हम भारत के रखवाले भाषा अलग अलग है फिर भी मिलकर कदम बढ़ाने वाले महाराष्ट्र का रहने वाला भाषा ठेठ मराठी बने बांस से बंसी जैसे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 भारत की बात कही गई थी वैसे ही मराठी में भी कही गई है बांसुरी बजाओ यानी प्रेम के एकता के मीठे गीत गाओ और यदि जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए आजादी की रक्षा के लिए लाठी भी उठाओ हथियार भी उठाओ वाह भाई वाह भाषा अलग-अलग लेकिन मन एक अब सुनो अतुल का भेजा गया सुंदर वाक्य अमित सर्व एक हां याद है ना इसका अर्थ भी हम अंत में ही बताएंगे तो बच्चों अब बारी है उधम सिंह की कविता की उधम सिंह कश्मीर का रहने वाला है और अब सुनो उधम सिंह की कविता कश्मीरी भाषा में इसे उधम सिंह ही सुना रहे हैं बाद में तुम इसे हिंदी में भी सुनोगे पन्ने पहाड़ Panyi apshawar, panyi sondarvadi, muskant bevgushkaran, panyi hindustan mech. Imi mech svanchi karan, aysai sairni sathkaar, bolanchi sairni alag-alag dil, vatan bharat duk chau. parvat, apne jharne, अपनी सुंदर यह घाटी महक रही है चहक रही है यह धरती की अपनी माटी इस की माटी से करते हैं हम सब का अभिशेक सब की बोली अलग है लेकिन मन भारत का एक मन भारत का एक कितनी सुन्दर कविता थी तो अब सुनो उधम सिंग का लिखा सुन्दर वाक्य उसची सॉरी कुनी हां इसका अर्थ भी तो हम अंत में ही बताएंगे है ना लो अब तमिलनाडु से भेजी गई कविता सुनो यह कविता भेजी है तमिलनाडु में रहने वाले बालक बी सुंदरम ने इस कविता की भाषा जानते हो क्या है बिल्कुल ठीक तमिल भारत माडा पाड़ गिराल भूमिम वान मुम कुड़े सेरंद पारी कि इन्डरे उट्र मैं इंद्या विन् विरनडाई विरनडाई उट्र मैं इंद्या विन्जीवन हिमालेगी गता है समुन्दर घुनाता है नदी जील का पाली पसले लहल हाता है गुन गुनाती तुम माता धरती अंबर भीएगाचा एकता ही भारत का मन एकता भारत का जीवन और बच्चों बी सुंदरम का लिखा हुआ वाक्य भी इतना ही सुंदर है लो तुम भी सुनो नमल एला ओन्रु बच्चों अब बारी है उत्तर प्रदेश के बिट्टू की ये हिंदी भाषी है इसने हिंदी में ही कविता और वाक्य भेजे हैं तो पहले बिट्टू की कविता पूनम गाकर सुनाएगी रंग रंग के फूलों की होती सुगंध एक है अलग-अलग मोती से बनती माला भी तो एक है अलग-अलग दिशा में रहते भारतवासी एक है अलग-अलग भाषा में कहते भारतवासी एक है देखा कितनी सुंदर बात कही है बिट्टू ने इस कविता में हमारा भारत एक है हमारे मन की बातें एक हैं हम अलग-अलग भाषा में बोलते हैं मगर जो बोलते हैं उसका मतलब भी एक है यानी हम एक हैं बिट्टू ने वाक्य भी उतना ही सुंदर लिखकर भेजा है तो सुनो हम सब एक हैं हां तो बच्चों अब हम इन बालकों के लिखे वाक्यों का अर्थ देखते हैं कि क्यों इन्हें संयुक्त पुरस्कार मिला बच्चों तुम यह सुनकर हैरान होगे इन पांचों जगह के बच्चों के वाक्यों का अर्थ एक ही है सबसे पहले बंगला भाषी बनवाली दास मुखर्जी का वाक्य हमने सुनवाया था क्या था वो हमरा सबई एक जानते हो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है हम सब एक हैं उसके बाद हमने मराठी बालक अतुल करारकर का वाक्य सुना था वाक्य था हम ही सर्व एक इसका अर्थ भी यही है यानी हम सब एक हैं उसके बाद हमने सुनाया था कश्मीरी बालक ऊधम सिंह का वाक्य अस्ची सॉरी कुनी इसका अर्थ जानते हो क्या है बिल्कुल ठीक यही हम सब एक हैं और फिर बारी थी तमिल भाषी बी सुंदरम की उसका वाक्य था नमल एला ओन्रु भाषा अलग लेकिन अर्थ वही हम सब एक हैं और बच्चों तुम्हें याद होगा बिट्टू ने भी तो हिंदी भाषा में यही वाक्य लिखकर भेजा था हम सब एक हैं अब इन पांचों बच्चों को संयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा तालियों से इन सब का स्वागत करो. तो बच्चों, कुछ समझें इस सब का मतलब क्या है? यही कि हम चाहे पूरब में रहते हों, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में, या दक्षण में. हमारे मन की भावनाएं एक हैं. क्या है वो भावना? यही कि हम सब इस E.T.